गुरु पद भक्त चैतन्य वंदे गुरुपद्द्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिका चरणोदय गोपीजन सामुत वनम मनोहरम वाश्छाकूश कृपा सिन्दुश पतितान पावन भो वैष्णवभ्यो नमो नमक वाचा लंगुंग यमह वंदे परमांदमाधवृंद तुलसीदेव पिया वै केशवश्व कृष्णभक्तिपदी देवी सत्वत्यी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चयन देवी सरस्वती वैस तथोज मुदीर संकीर्तने कृष्ण गौरी गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभोक्तिक्त भक्ति प्रमोदाभव भविष्टोहदम शिव विरछनुम शरण्यम भीतातिहम पुनतपाल भवदीप वंदे महापुरशते चरण ुस्तसुरेपीतराजक्षी धर्मीचसा जरण्यम मी गपीत बुधा बुध वंदे महापुरुष सतें चरण यद्लवन खमनि छटा विस्फुजित किूस्वर्शी पूर्णाराग र सागर सारमूर्ति साराधि काम कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद्रियादताधर शिवा सदी गौरभक्तंद हरी कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरी अजान लंबित तो भुजौ कन का बदत तरु कमलाय कमलायताक्ष विषाम्बरो द्वज भरो, भरो जुगधर पालो वंदे जगत करो करुणा भतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरी राम राम राम हरे हरि नमः गंगे तव पाद च सुरासुरैरविदुप मुक्ति मुक्ति भावण सदा न गंगातरंगरमणीयटाकलाप गौरीरुषी तवाम भाग नारायण प्रियमदापार बरान्सी पुरपती भज भीश्वनाथ बागी सयस्य वदने लक्ष्मीजस्व बक्ष यृदय संबित तंग न सिंह भज हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरी हरी मोतीर नाबद मई बादे नमो च दे हो योगेेे नाबद मोतीर न जाद मई वासुदेवे नमो चैद दे हो योगे नतावद मो भक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहपा जी ने बताए जब तक जब तक साधक तर्कोपांथा को, को, को अवलंबन करते हैं जब तक साधक अपना तर्क पंथा को अवलंबन करके अग्रसर होता है तब तक गुरुदर्शन वैष्णव दर्शन होता नहींपा जी ने बताया है, जब तक तर्क पंथा को अवलंबन करते साधक कोई भी तब तक गुरूदर्शन संभव नहीं होता तब तक वैष्णव दर्शन संभव नहीं होता गुरु वैष्णव सामने रहते हुए भी उसका वास्तव दर्शन नहीं होता ये आँखों के द्वारा दर्शन निश्चित किया गया वह बोले जो जो पहले ही आँखों के द्वारा देखने का कोशिश करता है वो फाजिल बन जाता है चंगड़ा यहाँ हम देखें हम विचार करके काल तक विचार हुआ था भगवान श्री कृष्ण गुरु का काम कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन गुरु रूप में ग्रहण किया वास्तव ग्रहण हुआ कि नहीं वो तो बात की बात है लेकिन ग्रहण किया भगवान श्री कृष्ण पहले ही देखे इसका जो हालत है हृदय में हृदय में दौड़बलता छा गया दौड़बलता इसको हटाने के लिए तत्व तो तो ज्ञान पैदा करने का कोशिश किया पहले आत्म तत्व तो तो, देहो पहले बोले देखो ये न है शरीर आत्मा अविनाशी है इतना इत्यादि बात बोले उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर इनके कर्तव्य बोध को जागृत करने का कोशिश किए कर्तब्य बोध क्या उचित नहीं उचित ये सब और काल ये सब चर्चा हुआ आगे चलकर देखे जो अर्जुन को जितना सारे उपदेश दिया गया अभी तक अर्जुन का अंदर में तर्क का समाप्त नहीं हुआ अभी तक अर्जुन का अंदर में कर्तापन समाप्त नहीं हुआ हम कर्ता ये समाप्त नहीं हुआ जितना उपदेश दिए सब कुछ फिर इसका बाद भी अर्जुन कहते हैं कि जो भी है ये लोग तो हाथोताई हैं फिर भी इनको मारने से दोस्तों तो लगेगा पाप तो लगेगा ऐसा करके तर्क उठा रहा है अर्थात अर्जुन का अंदर में कर्तापन समाप्त तो नहीं हुआ हमें हम करता ये समाप्त तो नहीं हुआ भगवान श्री कृष्ण उसके बाद सोचे कि क्या किया जाए तो उसको कर्मों कैसे करने से बंधन नहीं उठता कैसे कर्मों का कौशल इसका बारे में भगवान श्री कृष्ण अभी अर्जुन को समझा रहे हैं ये किस तरीका से कर्मों करने से वो कर्मों का जो फल है वो तुम्हारा जिंदगी में स्पर्श नहीं करेगा और ऐसे मोनु भी बताएं सामान तमाम सा, शास्त्रों का विचार है जे दुनिया में जो कोई भी कर्म करता है उसका फल उसको ही भगवतना पड़ेगा अवश्यमेव भक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम शुभ और अशुभ कर्मों का विस्तार होते रहता है महाराज जी आगे भी, भी कीर्तन का पहले एक बात उठाया था नरोत्म ठाकुर का बात पुण्य से सुखेर धाम नालो तार नाम पुन्नो सुखेर धाम ये इसका नाम लेने के लिए मना कर दिया नरोत्तम आप क्वेश्चन आएगा महाराज पाप तो माना है तो पुन्नो करने से क्या है तो पुन्नो माना कर दिया नरोत्तम ठाकुर ये गौड़िया मठ में मिलेगा ये सब विचार बाहर में नहीं मिलेगा किसी भी संप्रदाय में जाओ महोत्म ठाकुर जी ने बोले पुण्य से सुखे दाम ना लोइो तारना क्यों मना कर दिया बोले महाराज पाप कर्म करने से जो बंधन होगा आप अगर विचार करोगे कि पुण्य पुण्यकर्म करे तो उसका ले मेरा बराबर अच्छा स्थिति आ जाएगा नॉट दैट करमो बिपा के गौतागोति पुनो पुनः जो गीता में भगवान श्री कृष्ण खुल्ला खुला बता दिया आब्रम्ह भुवना लो पुनरावर्तिन है ब्रह्मा से लेकर चेटी तक साइक्लिक ऑर्डर में जन्म और मनन का चक्कर नोबड़ी कैन स्टॉप इट इसका कोई रोकना समय ये चक्का चल रहा है उसको कैसे रोकोगे चक्का घूम रहा है इसका ही प्रमाण हम भागवत जी महापुराण से कथा का, का प्रारंभ में उठाया था वो शिला ऋषभ जी महाराज ज्ञान तत्व को उपदेश देने के लिए आए थे ऋषभ जी महाराज भगवान का ही अवतार है ऋषभ जी महाराज लिखा है परमंश धर्म विवक्षया परमहंशु धर्मों सिखाने के लिए आए थे अद्भुत एक बोले अपना सौ पुत्रों को ये अंतिम जाने का पहले ये शिक्षा देके के गया था बड़ा चमत्कार शिक्षा है भक्त लोगों के लिए तो इतना आनंद की विषय है जब इस आनंद में डूबो तो दूसरा जगत का किसी आनंद तुमको स्पर्श नहीं कर सकेगा रिषभ जी महाराज उधार सौ पुत्रों को बताते हैं मोतीर न जावद मई वासुदेवे मोतीर न जावद मई वासुदेवे न मोच एद देहो योगेन नावत जब तक तुम लोगों का मनोवृत्ति चंचल मनोवृत्ति ये जब तक मई हम जो वासुदेव तत्व है जब तक ये वासुदेव तत्व मुझ में स्थिर ना हो जाए मोतिर न जावत मोई वासुदेव हम जो शुद्ध सतमय वासुदेव तत्व इसमें जब तक तुम लोगों का मन ना लग जाए तब तक दुनिया का किसी भी किसी का भी हिम्मत नहीं है तो तुम्हारा जन्म मरण का जो चक्कर से तुमको बाहर निकाल कर ले जाए नौ मोचैद देहो योगेन न तावत मोचैद मान मोचन होगा नहीं और बैजदेव जी से लेकर भागवत में हजारों हजार प्रसंग आता है और प्रहुपा जी अक्सर बताते थे कृष्ण भगवान भी चार दिन पहले हमने बताया था ये वास्तव बुद्धिमान और वास्तव बुद्धिमान कौन है हर बोका कौन है इसका बारे में भगवान श्री कृष्ण बताए और उद्धव जी को सुंदर बताए इसका व्याख्या भी बहुत बार बहुत जगह हुआ एशा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनी जत सत्यम अनृत्य नेह अमृतें अपनति अमृतम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हो उद्धव जी को देखो बुद्धिमान बोले ईशा ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषी बुद्धिमानों में वो वास्तव बुद्धिमान है जितना सारे मनीषी है और उसका मनीषा जो प्रैक्टिकली अप्लाई करता है अमनिषियों में वास्तव ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनम मनीषा है मनीषी नम जितना सनीषी बोल के समाज में स्वीकृति मिलता है उनमें वो वास्तव मनीषा रखता है जो एक दो दिन का शरीर पाकर वास्तव अमृत को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं वास्तव अमृत स्वर्ग लोग में जो अमृत मिलता है मानधाता को इंद्र भगवान इंद्रो, इंद्रो अर्थात स्वर्ग की राजा ऐसा करके अंगुष्ठा दे उसका मुख में दिया था क्योंकि वो का मां नहीं था मानदाता को खिलाया था अंगुष्ठा उसमें अमृत पिलाया था ऐसा करके तो स्वर्ग का जो अमृत है महाराज वो भी अमृत है लेकिन वो वास्तव में उसको अमृत नहीं बोला जाता क्योंकि वो अमृत के द्वारा आपका भवबंधन कर्मों जन्म मरण का जो चक्कर वो छूटेगा नहीं क्या देवता लोग तो बहुत अमृत खाया खाया नहीं शास्त्र में कोई जगह लिखा नहीं कि देवता लोगों का वंदन सब मुड़ जाएगा बल्कि बा, उल्टा देखा गया पंचम स्कंद में सुंदर बताते हैं देवता लोग सब आपसोस करके कब हमारा जन्म भारत भूमि में होगा भारत भूमि में कब होगा और हो भगवान का सेवा भक्ति करने का जो उपाय है होगा क्यों देवता ज्नी में मिलता नहीं पहले भी पाँच छः सात दिन पहले बताया था देव जोनी भोग जोनी है उसमें तरह तरह का भोग की विषय है इच्छा मात्र से बहुत कुछ हो सकता उन लोगों का इसलिए उस अवस्था में निष्किंचन भाव आना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल संभव नहीं कोई देवता का अंदर में निष्किंचन भाव आना स्वाभाविक बात नहीं असंभव है शंकर भगवान को देखा जाता है देवताओं में देवादि देव तो वो लोग अफसोस करते बोल अफसोस कर करके बहुत बोलते ओहो नि जनम खील जनम सोवनम इत्यादि श्लोक है जितना जन्म है जितना जूनी मिलता है महाराज सबसे तो हमारा लगता है ये धरती का ऊपर मानव जन्म मिल जाए ये मानव जन्म मिलने का बाद हमारा भक्ति करने का रास्ता खुलेगा बड़ा स्वर्गराज का इंद्रियो है स्वर्गराज का इंद्र है देखो बात क्या है साक्षात स्वर्गराज का इंद्र है जिसका ऊपर सारे देव समाज डिपेंड करता है और शास्त्रों का विचार है हम देखते हैं भागवत में महाभारत सारे पुराणों में विष्णु विष्णुपण सारे जगह जे साक्षात इंद्रो भागवत में यहाँ बहुत सारे प्रमाण हैं इंद्रो है स्वर्गों का राजा उसका बुद्धि कैसा होना चाहिए जो सारे स्वर्ग समाज को कंट्रोल करे उसका बुद्धि कैसा होना चाहिए बट स्टिल यू फाइन ही इज मेकिंग मिस्टेक इन एवरी स्टेप स्वर्गों का राजा होने का बावजूद वो गल गलत रास्ता पे चल रहे बहुत सारे प्रमाण हैं महाराज बात यह है कि कर्म कांडों का चक्कर किसी भी हालत से छूटेगा नहीं ज्ञान कांडो कर्मकांडो सकली विषेर भांडो अमृत बोलिया जेवा सेवा करे नाना जनी भ्रमि मरे कदर जो भक्षण करे तार जन्म अधोप पाती जाए नरोत्तम ठाकुर का ये जो जा सेंसिटिव बात है पहला बात है गुरु वैष्णव का पास कोई भी आए ना भजन करने के लिए वो ही आए महाराज गुरु वैष्णव पहले देखते हैं उसका सेंसिटिविटी क्या है मैंने उसका जो सेंसिटिविटी कितना एक्यूरेट है थोड़ा तो सा बाद में समझ जाता वो एक्यूरेसी वैष्णवों में सेंसिटिविटी इतना एक्सट्रीम पॉइंट में जाता है कि वो हम तो सेंसिटिविटी ऐसे मटेरियल शब्द उच्चारण किया अनुभव अप्राकृतिक तो अनुभव में उतर जाता है उसका भाव कि गुरु वैष्णव का अंदर में क्या है नहीं है कभी भी गलत समझेगा नहीं।, नहीं उल्टा करे फिर भी समझेगा नहीं उल्टा बाहर में तो देखा कि गुरु महानी उल्टा बोल रहे उल्टा कर रहे लेकिन उल्टा नहीं है वही सीधा है ये जो सेंसिटिविटी है ये असुर लोगों से देवो लोगों का ज़्यादा है इसीलिए तो बोला गया ना जे देवता लोग कौन है और असुर लोग कौन हैं इसका बारे में बोला विष्णु भक्त भव्य दैवो असुरस्त विपर्य विष्णु भक्तो विष्णु भक्तो भक्तों का तो तरह तरह का विचार है ब्रजमंडल का ब्रजवासियों का भक्ति का बारे में विचार करने जाओ इसमें भी तरह तरह का विचार आएगा पागल हो जाओ और तमाम ये भक्ति ये शब्दों को रूपों को सही बात विचार करके जो क्लासिफिकेशन किया है अर्थात इसका डिस्टिंक्शन एक एक तरह तरह का भक्ति का इसका भक्ति कैसा है उसका भक्ति सब विचार करके दिखाया सनातन गोस्वामी दिखाया बृहद भागवतम अमृतम में रूपों को साई पात दिखाया कोई बोले अगर महाराज ये तो परमाशु है परमांशु अगर है परमांशु में भी बहुत विचार है परमांशु स्टेज में भी तीन किस्म का विचार है परमांशु विचार प्रथम पहला स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज बहुत मध्यम प्रथम होगा ना मध्यम और उत्तम कनिष्ठ अधिकारी भी तीन किस्म का क्लासिफिकेशन है मध्यम अधिकारी का तीन किस्म का क्लासिफिकेशन है और उत्तम उत्तम भक्तों का भी तीन किस्म का क्लासिफिकेशन है वह रारामानंद संगवाद देखने में बहुत सीधा साधा किताबें तो बहुत क्योंकि बहुत गरीब साधु ने छापा था लेकिन उसको पढ़ोगे तो पागल बन जाओ लेकिन पहले से पढ़ना पड़ेगा एकदम पन्ना का पहले से फास्ट ये आगे कहो आर वो जो बोलती है जो संपादक का मुखोद्वी मुखोबंध से लेकर संपादक का उधर से पढ़ना पड़े आश्चर्य किस्म का बहुपात का विचार है सब तो नरतम जी क्यों बोले ऐसा कि पुण्य से सुखे राम न लो तार नाम इसका मतलब क्या है बोले इसका माने ये है कि जैसे पाप तुम्हारा बंधन की कारण है पुनौ भी आपका बंधन की कारण है लेकिन पाप में एक सुविधा मिल सकता है वो सुविधा क्या है पाप में सुविधा नहीं पाप करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं बोले जो पापी है उसको नरक में जाना पड़ेगा उधर जाके सी पनिशमेंट होगा और इतना पनिशमेंट का बाद उसका मन में कोई ऐसा विचार आ सकता है बहुत हो चुका नहीं करेंगे इतना कष्ट मिलने का बाद नरक में इतना कष्ट मिलने का बाद शायद उसका अंदर में ऐसा भाव आ जाए महाराज बहुत हो चुका नहीं करेंगे लेकिन पुण्य कर्म करने से क्या होगा अवदान पुण्य करो ये करो वो करो फिर स्वर्ग में जाओगे वहां जाके आपका कंडीशन और पेनफुल होगा क्यों भला पहले तो आपको स्वर्ग में स्थान दिया जाएगा आपका जो डिपोजिट हुआ पुण्यक्र उसके मुताबिक स्थान मिलेगा उसी समय ड्यूरेशन और उसमें आपको उधर नाना सुविधा सुविधाएँ मिलते रहेंगे तरह तरह का सुविधा एंजॉयमेंट स्वर्गों का विचार और उधर अप्सरा का नित्य आदि बहुत सारे गोस्वामी लोगों ने जीव गोस्वामी पात आदि विचार करके दिखाया भूर भव स्वमहो जनो तपो सत्यो ये जो आपार, आपार स्वर्गलोक है सब एक टर्म स्वर्गलोक बोल जाता है वो जो उधर जी भोग साई बस बताते देखो इधर जो भोग है भूलोक में वो मोटा भोग है मोटा इंद्रियों के द्वारा रक्त रक्तमांस ऐसा स्वर्ग स्वर्गलोक में जाओगे उधर भोग का तरीका एन्जॉयमेंट का जो प्रोसीड्योर है एन्जॉयमेंट का जो वस्तु है वो मोर एक्यूरेट हो जाता फाइन हो जाता एक्यूरेसी आया जाए ऊपर फिर वो भूर भुव स्वर लोग में जाओ आर फाइन उसका उपाय भूर भुआ स्व लोग जाओ मोहर लोग जाओ उपकर्वन ब्रह्मचार्य लोग रहते हैं म भूर भुव स्व महो जौनों लोग तपो लोग सत्य ये तरह तरह का एक एक करके ऊपर ऊपर स्वर्गों में जाओगे कि उधर इन्जॉयमेंट का जो प्रोसीज्यर है भोग का तरीका है भोग का वस्तु है सारे बदल जाता है और फाइन हो जाता और ऊपर जब सत्यो लोग में जाओगे उधर जाकर पागल हो जाओगे ब्रह्मा का जो सभा है ब्रह्मा का सभा में अगर किसी को पहुंचने का हिम्मत अगर हुआ ब्रह्मा का सभा में थोड़ा बैठेगा वो तो पागल बन जाए ब्रह्मा का जो सभा है उसमें वो जो सिनारी है बुमा का स्वभाव में एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा बदल हो जाता है पूरा सुंदर सुंदर कैसा रंग रूप रस फाइन ब्रह्मलोक का और वैकुंठोल जगत में जो बिरजा पार करके जो वैकुंठ बैकुंठलोक में जाओगे वहाँ का भोग ऐसा नहीं वहाँ अपराकृत आनंद है अपराकित आनंद है वहाँ जे भगवान का साथ भक्तों का जो एंजॉयमेंट होता है, नित्त है नित्त, वो नित्य है परपिचुअल वह एंजॉयमेंट का कोई छेद नहीं है ब्रह्मोलोक में भी जाओ उधर भी आपका छेद है आनंद का और हैं अभी है नहीं है हो सकता तो नरोत्तम ठाकुर का विचार ये है कि अगर किसी ने स्वर्गलोक में गया पुण्य कर्म करके उधार जाके जो इतना दिन तक उन्होंने जो एंजॉयमेंट किया एंजॉयमेंट करने का बाद उसका अभ्यास बदल जाता जैसे किसी लड़का गांव में रहता था हमने गौड़िया मठ में प्रैक्टिकली देखा मारा हमारा पर गुस्सा मत करो प्रैक्टिकली देखवा किसी आदमी ने गांव से आया है गांव में उसका घर भी वैसा ही है मिट्टी का घर है कोई कारेंट नहीं है कुछ नहीं है किसी भी हालत से गुजारा होता था एक रोटी और एक सब्जी वब्जी खा खा ले तो खा या तो माठा दे के कुछ अब मैदान में जाओ सोचो कर्म करने के लिए बस जब गौरिया मठ में आ गया छः महीना गया आठ महीना गया बस गौरिया मठ का डाल और अन्न गया गौड़िया मठ का बोलने से एक तो जोकिंग हो जाए उचित नहीं गौड़िया सोसाइटी का गौड़िया मठ का अपराखित्व तो है उसमें प्रोवेश हम हुआ कि नहीं वो बोल नहीं सकता तो ये मज़ा का बात बोल ऐसा ही होता है उसका अभ्यास बदल जाता है यहाँ का जो अभ्यास है वो ऐसा हो जाता वो सोचता है कि जो भूख का वस्तु है लेकिन गुरु वैष्णव सब इसको सेवा का वस्तु मानता है अब अब्ध अवस्था में तो युवा वह आएगा नहीं तो उसका लिए बंधन हो जाता तो वो सर्गम में जाके जो एन्जॉयमेंट हो उसका बाद उसका जो स्थिति होगा जब उसको धक्का दे पुनः खीने पुण्य मर्तलोकम बिशन तब उसका जो पेनफुल अवस्था हो जाए तो पूछना नहीं कोई किसी आदमी ने उसका बहुत धंदौलत था उन्होंने एसी ए कमरा ए सी मुकान ए कार सब चलते थे बाद में नसीब का खेल है उसका सारे तमाम चला गया भिकारी बन गया उसका बाद उसका जो हालत होता है तो क्या गुजारता होगा उसको ही क्या नॉन वीज वही बोल सकता पहले संपत्ति नहीं था तो ठीक है फिर भी हो जाएगा कोई बात नहीं चला लेंगे जब अभ्यास बदलने का बाद जो वो अवस्था आ जाता है उसमें जो पानिशमेंट लगता है कष्ट होता है वो सोचने का बाहर। तो इसलिए नौतम उत्व का कहने का मतलब है तुम अगर पुण्य कर्म करो उसमें स्वर्ग में जाओ उसमें धक्का मिलेगा फिर जगत में आकर जो कष्ट मिलेगा वो तुम्हारा सहन होगा कि नहीं बहुत कष्ट होगा और दोनों ही बंधन का कारण इसमें होगा नहीं तो अर्जुन कहा जो कतित्वाभिमान अभी नहीं गया पाप ये है बीच में क्वेश्चन नहीं करना अंत में फिर भी किए हो तो कह देते पाप है, ये ये जड़ मन शरीर सूक्ष्म शरीर इसका साथ जोड़ा हुआ है और ये जो आपका जो ये जो अपराध है ये जो है जीवात्मा के ऊपर डायरेक्ट जाता है समझा मेरा बात पाप जो है वो भगवान भक्तों भगवान का धाम भगवान का नाम भगवान के द्वारा रिलेटेड भगवान के साथ रिलेटेड किसी वस्तु का ऊपर आपका अवग्गा हो गया ये इसका जो नतीजा इसका जो रिजल्ट आपका जीवात्मा के ऊपर डायरेक्ट पढ़ता है। और पाप जो है शरीर मन समझा मेरा बात इसका आपको आप मिलता है और ये ये जो आपका अपराध का विचार ये है अच्छा, है अच्छा जो का जो कानन में बीच में बोलने से भरी कथा खत्म होती अच्छा बोलो वो जो बोलोनाथ दास उनसे उनका साथ में जो क्वेश्चन जो हुआ था ये भक्तिविनाथ ठाकुर का क्या प्रत्यक्ष क्या वो ये, ये तो वहाँ प्रदुन्न ब्रह्मचारी बोल के एक महाराज का नाम आता है भक्ति विनाथ ठाकुर डायरेक्टली टेलिंग जो वो निशिंग पल्ली में निशिंगो देव का सामने भजन करता था तो क्या हम इसको गप समझ लेंगे भक्ति मीन ठाकुर जो कह रहे हैं तो कोई विचार उसका प्रमाण है जैसे प्रेम प्रदीप प्रेम प्रदीप की कोई गप नहीं है प्रेम प्रदीप भी कुछ वस्तु पर आधारित है प्रेम प्रदीप बोल के एक आश्चर्य किताब है तो कोई सोचे कि महाराज भक्तिमें ठाकुर बना बना कर लिख दिया ऐसा नहीं वो भी आधारित है जो इसका बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे गीता का चर्चा खराब हो जाएगा तो बात यह है कि ये जो क्वेश्चन आपसे किया ना ये महाराष्ट्र का एक सेवक था बहुत तो तो तो बोले लगता है ये ने बता दिया। <laughs> अच्छा जो भी है महाराष्ट्र ठीक बताया उठाया बात को क्लियर हो गया अच्छा है आ, अभी बात ये है कि अर्ज हम इधर जो विचार चल रहा था भगवान आत्मा अनात्म वस्तु देखो आत्मवस्तु या अनात्म वस्तु ये सब बारे में सारे समझाने का कोशिश की उसका बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने कौतुब्य कर्मों का प्रबोधन किया उसका बाद भी हुआ नहीं इसका बाद फिर भी अर्जुन का अंदर में कर्तापन अर्थात अभी भी समाधान नहीं आए अभी भी बैठता नहीं विचार कि हमको क्या उचित है तब भगवान श्री कृष्ण ने अभी उनको कर्मों का कौशल कैसे कर्म करने से आपको कर्मों का बंधन नहीं हो सकता इसका बारे में थोड़ा विचार उठा रहा है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि देखो वास्तविक तो कर्म बंधन का कारण नहीं होता बहुत आदमी बोलते हैं ये मायावादी लोग हैं इधर इधर भी सोचते हैं कर्म बंधन का कारण कर, कर्म मत करो कर्म सन्यास गीता में भगवान का जुक्ति आएगा देखो भगवान बोलते कर्म फल का त्याग ही वास्तव सन्यास है कर्मफल का त्याग क्योंकि तुम अपना कर्मों को परिपूर्ण रूप से त्याग नहीं सकते हो तुम्हारा शरीर का कर्म है तुम नहाने जाओगे खाओगे सोओगे बैठोगे चलोगे शरीर का कर्म है तुम कहाँ कर्म त्याग कर दिया कर्मों त्याग होता है नहीं ये तो एक फाँका फिलोसोफी, यूजलेस फिलोसोफी, फाका उसमें कोई बेस नहीं है भगवान इसका बारे में बाद में बताएंगे इधर अध्याय आएगा भगवान श्री कृष्णो अभी कह रहे हैं कि युद्ध करो और युद्ध करने का कौशल समझ लो तुम्हारा अंदर में जो अभिमान है मैं करता हूँ इसको समाप्त करके अनासक्त होकर फल क्या होगा अच्छा होगा कि बुरा होगा इसका आप या ध्यान ध्यान नहीं देते हुए तुम्हारा जो कर्तव्य है ये करो इसमें तुम्हारा बाहरी दृष्टि में हिंसा कर्मों लगेगा क्योंकि युद्ध करने से तो तीर चलेगा सब चलेगा इसमें भी आपका कर्म बंधन नहीं हो सकता नहीं होगा काल चर्चा हुआ था इधर सुंदर हतोबा प्राप्त से सरगम जित्या भक्षसे महिम तस्माद उत्तिष्ट कुंते युद्धाय कृत निश्चय अगर युद्ध में मारा जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जय प्राप्त तो हुआ तो तुम्हारा लिए ये जो महीम अर्थात पृथ्वी का ऊपर तुम राजा तुम्हारा चल तुम तो राज बन के राजा बन के रहोगे तुम्हारा शासन चलेगा और किसी भी का राजा बन कर रह जाए और भगवान श्री कृष्ण अभी ये विचार को उठा रहा है कि वो टेक्निक ये टेक्निक कैसे कर्म करना है इसका टेक्निक के बारे में अभी ये श्लोक से शुरू किया भगवान दूसरा विचार से किसी भी हालत से ओजुन का समझ में आए कि युद्ध करना ही श्रेय है कर्तापन समाप्त तो हो जाए सुख दुखे समय कृत् लाभा लाभ जया जय ततो युद्धाजस्व नैवम पापम अवापससी सुख दुखो इसको समान ज्ञान करो आ लाभ हो लाभ मंद लाभालाभ जय पराजय लाभ या हानि सुख या दुख सारे समान विचार अंदर में रखो इसमें विचलित मात हो जिसका अंदर में सुख दुख में समभाव है और महाराज लाभ और हानि में समबुद्धि है जय पराजय में एक ही स्वाभाविक अवस्था है वही नहीं और भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करना है इसलिए युद्ध करो ततो युद्धाय जुजोस्व न पाप माँ बाप सी हम कह रहे हैं कि तुमको पाप स्पर्श नहीं करेंगे मान जाओ इसको निष्काम कर्म जोग बोला जाता है फल का आकांक्षा वर्जित करके किसी भी आलस से दिल में किए हुए कर्म का फल क्या होगा इसका बारे में चिंतन या आकांक्षा या डर विचलित होना जो है वो सब समाप्त हो जाएगा इस जो अवस्था है ये जो समत्व बुद्धि समत्व बुद्धि इक्विलिब्रियम कंडीशन ये बड़ा मुश्किल है ऐसे कर्म करो तो इसको निष्काम कर्म जो बोला जाता है अब कोई ऐसा दुनिया में है कोई ऐसा बुद्धि करेगा बड़ा मुश्किल है पहले तो तुम कोई कर्म करोगे तो बोलोगे हमारा हमारा क्या फल मिलेगा कोई भी फल मिलना चाहिए टारगेट होना चाहिए यहाँ तक भी भजन में आने का बाद भी ये भूत जो है भूत छोड़ता नहीं भजन में आया बहुत भजन किया उसका बाद ये भूत छोड़ के जाता नहीं इसीलिए रघुनाथ गज गोस्वामी सुंदर बताएं ये देखो ये जो तुम्हारा प्रतिष्ठा सा धृष्ठा सपच रमणी में हृदय न प्रतिष्ठा साधृष्टा सपच रमणी में कामिनी बिल्कुल जला गया सामने हजारों कामिनी रहे तो खूज हाफ भाप कटाक्ष करे उसका अंदर में शायद बिकर नहीं आ रहा ऐसा भी हो सकता है तो कामिनी का कंचन जय कर लिया लेकिन प्रतिष्ठा जय जब तक ना होगा तब तक वो जयी नहीं हुआ सब जय होने का बाद भी प्रतिष्ठा साधकों को घेर लेते हैं प्रतिष्ठा दृष्टा सब चौ सब व्याख्या है तो पहला ये क्वेश्चन आता है भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि तुम फलाकांक्षा छोड़कर समत्व बुद्धि लेकर तुम कर्म करो तो पहले ही दुनिया का आदमी चिल्ला उठेगा ऐसा कोई पागल है क्या कोई कोई विचार विचार नहीं करेंगे कोई कर्म करने जाता है तो उसका फल नहीं चिंता करेंगे क्या फल होगा नहीं होगा ए तो टारगेट का लिए तो करता है सारे तो इसके लिए में गया। ना गया। ना शास्त्र में सुंदर विचार दिया गया शास्त्र में विचार दिया गया कि प्रयजनम अनुद्दिश्य मंदधीर ओपी न प्रयजनम प्रयोजनम अनुद्दिश्यो को प्रयोजन नहीं किसी भी प्रयोजन नहीं है दरकार प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदधीर ओपि न पवर्तते कोई पागल भी जाना हरी मंदधीर ओपी हरिकथा का परिवेश नहीं है ये दुख है मेरा खाने पीने का चिंता नहीं है एक भी जाएगा हरिकथा के एक परिवेश नहीं है बात दुख की बात जो भी है ये तो देखो बजे कोई अगर कम बुद्धि वाले भी हैं वो भी कुछ कर्म करने जाए तो उसका पहले विचार करता है कि क्यों करे इसमें हमारा क्या सुविधा होगा भगवान श्री कृष्ण इस बात को उठाया उसका बाद बहुत विचार करेंगे इसका बात कह रहे हैं विचार दे रहे हैं कि तो पहले तो बता दिया युद्ध करना है इसलिए करो और सुख दुःख ये सब समत्व बुद्धि है ये सब लाभालाभ साफ समत्व बुद्धि लेकर तुम अपना कर्तव्य जो है तुम जो क्षत्रिय हो तुम्हारा युद्ध करना जरूरी है ये करो तुमको पाप नहीं स्पर्श करेगा इसका बाद जो श्लोक है इसमें बता रहे हैं कि एशाते ते अभीता बुद्धि योगे तो इमाम सिनु बुद्धिया युक्तो जया पार्थो कर्मबंध्यम प्रह शसी भले हे पार्थो इसमें विचार है शांखो जोग बोल के एक जोग है भागवत में भी आता है सांखो जोग सब निष्ठा विषय जो ज्ञान ये तुमको थोड़ा बहुत उपदेश किया और योग के विषय में योग किसको बोलता है मैंने किसी भी हालत से भगवान में लगन लग जाए ऐसा जो व्यवस्था है प्रसिद्धि और इसको योग बोलता है चाहे कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग राजगोह योग, भक्ति योग सब योग क्योंकि जिस प्रसिद्धि और पद्धति के द्वारा भगवान में लगन लग जाए इसका नाम है जोग तो अभी तुमको योग विषय ज्ञान शवन करो योग एन जिस विषय में ज्ञान लाभ करने से आपको कर्मबंधन से छुटकारा मिलेगा जरूर ऐसा थे अभीता सांख्य अभी तक थोड़ा बहुत जो टाच दिया सांख्यो ज्ञान का और बुद्धि योग तमाम शिणु अभी बुद्धि योग का बारे में बताएं सांखु योग में जब भागवत का विचार आएगा भागवत का प्रसंग आएगा कोपिल जी का उस टाइम समय में जब कथा चलता है व्याख्या होता है अभी फिर भी कह देते हैं सांखु योग में विशेष है प्रकृति और पुरुष के संयोग में कैसे कैसे दुनिया का वो चक्का चल रहा है प्रकृति और पुरुष के संयोग इसमें विशेष करके चब्बीस तत्व अठासी तत्व इत्यादि आता है चौबीस तत्व तो क्या है चौबीस तत्वों में देखो पंचो कर्मेंद्रियो पंचो ज्ञानेन्द्रियो गेन, पंचो तन्मात्रा पंचोभूत क्या कितना हुआ बीसवा उसके बाद मन बुद्धि चित्तो अहंकार चौबीसवा चौबीस तत्व तो। इसका बाद काल है कर्म है ईश्वर है बहुत सारी चीज है ये सब लेके एक एक विचार है चौबीस कोई चौबीस तत्वों का ऊपर विचार करता है कि अट्ठासी तत्त्व का ऊपर विचार करता है तो सांख्य योग में सारे ये जो तमाम हमने जो ये जो तत्व बताया ये सबका सहारा में पूरा जगत में एक एकठो धूम मचा के सब चलता है सृष्टि सब चल रहा है ये सांख्य योग इसको बोला जाता है प्रकृति और पुरुष प्रकृति कौन है प्रकृति कौन है बोले जो ये जो दिखाई पड़ता है जो प्रकृति व्यक्तव तो एवं अव्यक्तों में प्रकृति बहुत सूक्ष्म रूप में भी रहता है काल भी बताया था ये प्रकृति अगर अव्यक्त तो भूमिका में रहता है तो दिखाई नहीं पड़ता है प्रकृति कहाँ से आया नेचर नेचर, नेचर तो अंग्रेजी में बोलता है मोर परफेक्शन प्रकृति ठीक है जैसे हमारा गौड़ी दर्शन का विचार को आ रहा में ट्रांसफर करके फिलोसफी बोलो होता नहीं एक्यूरेट फिलोसफी में कुछ बनावटी कुछ रहता है और हमारा गौड़ी में व्हाट एज इट इज तो वो ये अनुवाद करो तो होता नहीं काल था कैसे एक सूक्ष्म बटभिक्षों का बीच का अंदर इतना बड़ा बटभिक्षों का संभावना लुका हुआ था छुपा हुआ था एक सूक्ष्म जो आंखों में देखा नहीं ये इतना बीच बट वृक्षो का बीच का अंदर में ये तमाम इतना बड़ा जो वृक्ष है बटभिक्षो उसका पॉसिबिलिटी कहाँ था इसका अंदर में था तो आपका क्यों विश्वास नहीं होता है कि प्रकृति कहाँ जाता है बोका जो है जो तत्वज्ञान नहीं वो बोले मारा इतना तमाम वस्तु है इतना तमाम दुनिया है वो कहाँ जाता है कहा जाके रहता है हमने काल भी बताया था ये सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म रूप में महाविष्णु का अंदर समाया जाता है सूक्ष्म रूप कैसे होता है इसका जब भगवत का व्याख्या होगा देखोगे हो एक एक तन्मात्र दूसरे तन्मात्र में हो जाता है मेरा बात समझा नहीं शब्दों स्पर्शो रूप रस गंधो शब्दो तन्मात्रों से कैसे एक्सपेंशन होता है शब्दो तन्मात्रों से हमने बहुत किताब में भी ये सब बहुत व्याख्या किया शब्दों से प्रकृति का सृष्टि अब बोले हुए पागल बैठा है महाराज क्या बोल रहे हैं शब्दों से प्रकृति का सृष्टि आपको विश्वास नहीं होगा बोले क्या बात कर रहे हैं हमारा हाँ शब्दों से प्रकृति का सृष्टि वो इसका बारे में गीता में बताया गया ओम इतिरम ब्रह्म बारण मामुस्मरण इत्यादि श्लोक है ये ओंकार नाद ये है बीच शिष्य का ये शब्दों से तमाम दुनिया का प्रकाश इसका विज्ञानभित्तिक प्रमाण हरि कथा में लेखा में बहुत बार चर्चा हुआ है अभी भी गो माता का किताब निकल रहा है हिंदी में उसमें भी देखोगे कैसे शब्दों से दुनिया का प्रकाश हुआ शब्दों से आया वेदांतों का व्याख्या हो तब कभी देखोगे तो तमाम ये जो दुनिया है वो साममार्ज होते होते ऐसा स्थिति में सूक्ष्म अवस्था में जाता है तो वो आँखों में दिखाई नहीं पड़ता बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग का पास प्रश्न करो तो वो लोग का अंदर में थोड़ा बहुत विचार जो बहुत बुद्धिमान है विचार आता है हम बोले देखो ये तमाम ये जो यूनिवर्स है इसको एक पॉइंट में ला देंगे एक पॉइंट कोई वैज्ञानिक का सामने तमाम वैज्ञानिक खड़ा हुआ है हम बोले पूरा ये विश्व है विश्व ब्रह्मांड को एक पॉइंट में एक पॉइंट इसमें ला देंगे धूलिक ना कमा बोले ऐसा कैसे संभव है हम बोला महाराज क्यों संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है, है? ब्लैक होल थ्योरी आता है हमारा बहुत सारे जगह झुकती है ब्लैक होल का थ्योरी हम दिया हुआ है बोलो देखो वॉल्यूम एंड डेंसिटी भाई से भरसा हैं तो अगर वॉल्यूम को अगर हम स्क्वीज करके वॉल्यूम टेंस टू जीरो वॉल्यूम टेंस टू जीरो हैं तो डेंसिटी टेंस टू इनफिनिटी ऑटोमेटिक फैक्टर जब वॉल्यूम टेंस टू जीरो तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी टेंस टू इनफिनिटी है ना तो इतना सूक्ष्म वस्तु इसको इसको किसी का हिम्मत नहीं उसको हिलाए ये इतना धूली का नाफिक तमाम दुनिया को डेंसिटी बढ़ाते बढ़ाते उसके अंदर में चले जाए तो कहाँ होगा तो ये सब विचार आता नहीं है तमाम आदमी ये सब ये सब समझते नहीं बहुत ऊंचा विचार है तो तमाम ये जो सृष्टि है सूक्ष्म जैसे बट वृक्षों का उदाहरण दिया ऐसा ही तमाम विष्वों का संभावना पॉसिबिलिटी एकदम ऐसा सूक्ष्म रूप में घुस जाए भगवान हूँ उसमें उस सृष्टि का पॉसिबिलिटी रह जाए कभी जरूरत पड़े तो उस सृष्टि का फिर प्रकाश होगा आम प्रमाण है शब्दों से दुनिया का प्रकाश हुआ शब्दों से इसका बहुत सारे हरिकथा सुनोगे जब हरिकथा होगा तो ये जो है भगवान कह रहे हैं कि ठीक है तुमको बुद्धि कैसे ये जो योग जो है योग विषय ज्ञान इसका बारे में तुमको थोड़ा उपदेश दे रहे हैं अभी विचार करके देखो इसका बाद 40 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो नेहाभिक्रमणशो प्रयो न विदे स्वल्पम ओपि अशोधर्मस्व त्रयती महतो भयात नेहाभिक्रमणशस् प्रत्यवयो न विद्वते तुम अगर स्वधर्मों का पालन करो तो उसमें तुम्हारा कोई प्रत्यव्य तुम्हारा कोई गलती भी कुछ भी हो गया पूरा नहीं हो पाया व थोड़ा बहुत गलती हो गया फिर भी आपको उतना कुछ नहीं होगा स्व ओपीअसव धर्मस्व त्रायती महतो भया थोड़ा सा भी अगर ये इस सधर्मों का पालन कर लो तो आपको महतो भयात अर्थात महोद अर्थात अज्ञान अंधकार में धीरे धीरे डूब जाने का जो डर है ये समाप्त हो जाएगा किसी भी फल को उद्देश्य लेकर तुम किसी कर्मों शुरू करो योग्य करो या कुछ भी करो लेकिन वो उसको तुम समाप्त तो नहीं कर पाया हमारा भागवत में आता है जब बलि महाराज का प्रसंग आता है उधर देखोगे कि युग करते करते उस समय बामन देवी जी महाराज पहुंचे उसका बाद बामन जी महाराज का तेज देखकर बलि महाराज उसको स्वागत किए पैर धुलाकर उसको बोले क्या चाहिए ब्राह्मण देव क्या किसने आए हो तब तो वो जब बताए उस समय क्या हुआ जब बताए वो तो ब्राह्मण का रूप पकड़ करके बटू बामन का रूप पकड़ करके गए थे लेकिन अंतिम में क्या हंगामा हो गया भले लफड़ा हो गया बहुत कि बोली महाराज ने जो बोली महाराज ने जो कमिटमेंट किया तुमको तीपा धूमी देंगे उसके बाद तिब्बत भूमि देने का समय में जो बोली जो बामन देव जी महाराज अपना तिबिक कम रूप को प्रकाश किए तो हंगामा मच गया बोले महाराज जब मांगे थे तो इतना इतना छोटा छोटा प्यार का तीन पद मंगा था अभी प्यार को इतना बड़ा कर लिया क्या हिसाब किताब होगा <laughs> ये भगवान है तो इसका बाद यज्ञों में योग क्षेत्रों में जो बोली महाराज का नागपास में बंधन हो गया इसके बाद बहुत सारे हंगामा हुआ प्रहलाद महाराज पहुंचे और सारे उसका बाद जब शुक्राचार्य सुक्रो शुक्राचार्य जी ये जो है शुक्राचार्य जी ने अंतिम में बामन देव जी को प्रार्थना किए कि ये यज्ञ का समापन होना चाहिए ठाकुर जी क्योंकि यज्ञ तो खत्म यज्ञ तो बीच में रुक गया तो ये युगों को समापन करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन का सहारा लेना पड़ा भगवान का नाम संकीर्तन का सहारा लिया उसके इसका बारे में प्रसंग आएगा हम चर्चा करेंगे तब मंत्रत तहस्चित, मंत्रतः सिद्धम तंत्रत सिद्ध्यम देश काल समारहतः सर्वम निश्चित दम तबो नाम संकीर्तनम ना। कलिकाल में कभी भी जग्गो आदि कुछ करने जाओ तो मरोगे कैसे करोगे घी से जग्गो करोगे कहाँ से घी लाओगे तुम चर्बी लाओगे भैंस का चर्बी घी का नाम पे बाजार में मिल रहा है अगर गौ माता भी पालन करोगे जारसी गौ माता वो चलेगा नहीं उसका उत्पत्ति दोष है ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगता तो क्या क्या करोगे इसलिए चैतन्य महाप्र का शिक्षा का बारे में चिल्ला चिल्ला कर हरिद्वार धाम में चिल्ला चिल्ला कर बोलो सारे मायावती के सामने बोले तर्क करने का दरकार नहीं ये सुविधा मिलेगा चैतन्य महाप्रभ का कृपा मिलने से समझ में आएगा तो ये जो है जितना सारे आप क्रियाक्रम मठ में करने जाओ तो सारी अशुद्धि है दुखी मात हो बद्ध अवस्था में ठाकुर का रणरो भी होता नहीं करने जा तो गलती लेकिन ये बोलने बोलने जाओ सिद्धांतों का बात बोलना पड़ेगा दुखी मात हो कभी हो जाएगा सुनते सुनते चैतन्यमा को खुद बताया था ना पुरी में लख लख का हाथ में मैं खाता हूँ तो वो सारे बोले हमारा तो पैसा फूटी कौरी नहीं है हम लख अरे सुनो लाखपोती किसको बोलते हैं लोज जो लाख हरिनाम किया करता है प्रेम का साथ वो लाखपति है उसका हाथ का पानी चलता है और कोई अगर ना करे तो मठ में तो उसका लड़ाई करे उसको पिटाई करके निकाल दे महाराज करे कम से कम अपना मन को गुरु वैष्णव का हाथ में दे दो गीता सामने लेके बोल लो किसी चिटर का हाथ में मार दो शिलान गोसाई महाराज जैसा आदर्श इनका हाथ में अगर अपना जिंदगी को दे दो गुरु वैष्णव अगर ऐसा मेला तो आपका जिंदगी बन जाए सम्मान लेंगे अभी तक तो तुम अपना कर्तापन है अभिमान है अभिमान के द्वारा तुम्हारे ऐसा ही बंधन है तुम चाहे वैष्णव के सामने रहो और घर में रहो क्योंकि तुम अपना बंधन अपने किए हो तुम मठ में आए हो दिखा लिए हो मतलब तुम्हारा आत्मसमर्पण हुआ कि नहीं ये पहला क्वेश्चन है और नहीं होने से बस तुम अपना कर्मफल अपना भोगो और गुरु वैष्णव कुछ नहीं कर पाएगा क्या करेगा जब तक इंजन का साथ 22 बग्गी जब इंजन का साथ अटैच हुआ है तो ये इंजन तुमको बॉम्बे तक तो ले जा सकता है जब एक इंजन का एक इंजन से एक बोगी डिटाच और डिरेल हो गया तो एक बोगी उधर ही पड़ा रहेगा बाकी 20 बोगी या इक्कीस बोगी आगे चले है ना सीधा उदाहरण जब गुरु वैष्णव का पीछा नहीं छोड़ोगे पकड़ के रखोगे गीता सामने रख के बोलते आज नहीं तो काल काल नहीं तो परसु परसु नहीं पसु तो तुमको जाना ही होगा ले जाएगा तुम लेकिन इतना अभिमान है तो गुरु वैष्णव को छोड़ दो बस हो गया तुम्हारा यार कोई रास्ता नहीं आनंद तो काल का चक्कर आ गया बस गुम कुछ भी गलती हो गया फिर वो समझ लेंगे गुरु वैष्णव ऐसा नियम है तो जो तुम्हारा जो कर्म फल है वो तुम चल चलते रहेगा तो बोलते इधर बताया गया तो बीच में जब यज्ञो रुक गया था तो शुक्राचार्य जो बताएं कि आपका नाम संकीर्तन का सहयोग लेकर मैं इस को पूरा कर दूंगा बोले ठीक है करो जग्गो अधूरा हो रह गया अधूरा हुआ था ना बोली महाराज का बंधन हो गया बहुत सारे और ठीक है तो ये जो है इसका बाद क्या हुआ जुक्ति ये है कोई भी कर्म कांडों में लगो वो कर्म कांडो अगर तुम्हारा अधूरा रह गया पूरा नहीं हो पाया किसी कर्मकांडों में तुम्हें लग गया करो तो अधूरा हो गया तो तुमको पूरा नहीं करने से दोष लगेगा पूरा नहीं करने से दोष लगेगा या तो वो जो तुमने शुरू किया है कर्मकांडी का कोई किया कर्म, उसमें कोई दोष आ गया उसमें दोष आएगा सारे दोष तुम्हारा होगा नहीं लेकिन भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्मो पालन करने जाओ तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ उल्टा भी हो गया कुछ खराब हो गया उसका लिए भी तुम्हारा क्रमो विकास का जो पंथा वो रुकेगा नहीं सल्पम पियशो त्रायते महतो भयात अर्थात तुम्हारा गलती होने का साथ साथ तमगुन पकड़ ले तुम धीरे धीरे नीचा नीचा जोनी पकड़ के एकदम अधपात तारजनी अधप पते जाए ये जो अधप ये तुम्हारा होगा नहीं क्योंकि तुम सधर्मों का पालन किया क्योंकि वर्णों और आश्रम में तुम्हारा व्यवस्थित है तुमने गया था और वो किया उसमें सक्सेस नहीं हुआ ठीक है फिर भी तुम्हारा प्रताप व्यय उसका लिए तुम्हारा पनिशमेंट नहीं मिलेगा पनिशमेंट नहीं मिलेगा कोई अगर शूद्र कहे मन का भाव पूरा शूद्र है शूद्र कौन है वर्णाश्रम धर्मों का बारे में भी बहुत विचार है तो वो शूद्र अगर अर्चन करने बैठ जाए तो होगा नहीं शूद्रों का शूद्रत्व मोचन कराकर उस भूमिका में उन्नीत हो जाए तो उसके लिए संभव फिर भी भक्ति में ठाकुर ने बहुत विचार दिखाया जो पारमार्थिक रास्ता में जो हमारा जो ये जो पारमार्थिक रास्ता पारमार्थिक रास्ता में विचार एक है और कोई आदमी अगर गृहस्थी जिंदगी जी रहा है परमार्थिक राज्यों में जो हमारा जो पारमार्थिक विचार है ये विचार एक है और कर्म विचार अलग सा समाज का लोग मानता है अगर तुम कर्मकांडी का विचार और पारमार्थिक विचार को खिचड़ी बना दो तो उसमें गंडगोल लग जाए समझा मेरा बात हाँ उसका बहुत ये है बहुत सारे विचार हैं तो इसके बाद ये थोड़ा सा हमने व्याख्या किया मूल बात ये है कि ज्ञानलाभ करने का बाद ज्ञानलाभ करने का बाद भी निष्काम बुद्धि के द्वारा स्वाधिकार अनुरूप कर्म करना ही उचित है 41 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि व्यवसायत्विका बुद्धि रे के हरुनंदन बहु शाखा अनंता बुद्धियों अव्यवसायनम व्यवसायत्विका बुद्धि का, का, का एक्चुअल माने क्या होता है निश्चायत्विका बुद्धि व्यावसायत्विका बुद्धि मतलब निश्चात्विका बुद्धि निश्चय कन्फर्म कर लिया तो ये जो निश्चैत का बुद्धि निश्चयत का बुद्धि के द्वारा बुद्धि के द्वारा जब क्रियाक्रम करो एक किस्म का होगा अव्यवसायत्विका जिसका बुद्धि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जिसका बुद्धि चारों ओर दौड़ रहा है बिखरे हुए है बुद्धि इसका मन इसका जो विचार है बसीभूत नहीं है इसका हजारों दिक इसका ब्रांच खुल जाएगा हजारों जाएगा इसका ब्रांच खुल जाएगा आ का बुद्धि का मतलब वो निश्चय कर लिया व्यवसायत्व का बुद्धि में निश्चयत्व का बुद्धि इसका निष्ठा रहता है निश्चयत्व का बुद्धि मैंने ऐसा हम चले तो इसका सारा मेरा मंगल होगा निश्चय शास्त्रों का विचार का अनुसार निष्काम योग अगर करे निश्चय करके निश्चयत्व का बुद्धि लेके उसका सक्सेस होगा और अव्यवसायित्व का बुद्धि जो है उसका अभी निश्चय नहीं हुआ फ्रिकल माइंडेड कभी इधर कभी उधर हिल रहा है मन विचलित हो रहा है इसका निष्ठा भी पक्का नहीं हुआ इस अवस्था में वो कुछ करने जाए तो उसका मन नहीं लगेगा और हजारों और उसका मन बिखरे हुए रहेगा चंचल मन का गति बड़ा दुर्विशह है भजन का कोई भी रास्ता में योग ज्ञान भक्ति योग जिसी भी रास्ता में भजन में जाओ तमाम भजन का फर्स्ट कंडीशन पहला कंडीशन क्या है तुमको मन को बस में लाना है पहला कंडीशन जब तक मन को बस में नहीं ला पाओगे किसी रास्ता में जाओ सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे ग्यारहवा स्कंदमी भी बताया सुंदर दसव भी सुंदर बताया जब तक आपका मन को मन आपका मजबूत हो जाए तब वो मन को आप लगा सकते हो तो तमाम भजन का जो भी भजन करने किसी भी रास्ता में करने का पहला कंडीशन मन को बस में लाना फास्ट बहुत बुद्धि के साथ विचार करो रोज विचार करना रात को सोने का पहले क्या हमारा मन हमारा खोरा कंट्रोल में आया एक बार तो नहीं होगा तो डेली अभ्यासे बैराग्य नो, नो, नो जाते। अभ्यास करो अभ्यास करो, सारकास में देखा हमारा आंखों का डीम के द्वारा लोहे का रट को बांका कर देता है हम तो पागल हो जाता है ये इधर आंखों का रट को र, ए, लोहे का रट लगा दिया इसके द्वारा लोहे का रट को बांका कर दिया हमारा भाग कैसा बात है, है? एक गाड़ी को एक पालवान गाड़ी को ऐसा करके उठा दिए वो भी अभ्यास किया धीरे धीरे अभ्यास किया ना तो अभ्यास न तू कंती हो वैराग्य न चौह बहुभाग्य के द्वारा तुम्हारा जिंदगी में वैराग्य पैदा होगा विराग जब वैराग्य स्थितिशील हो जाए तो तमाम दुनिया का ज्ञान जो प्रोवेशन है सारे तुम्हारे अंदर एकदम रह जाएगा अविचलित रूप सारे ज्ञान को तुम्हारा अंदर में हम रख सकता है, नहीं तो ये सुनोगे इधर से निकल जाएगा समझा मेरा ये बात ये कंडीशन है इसके बाद काल फिर विचार में आए वेदों का जो एक एक ब्रांच है उसका जो विचार है वेद में संहिता है उपनिषद है आरणक है बहुत वेदों का भाग है काल विचार करेंगे आ, उसमें ज्ञानकांडो कर्मकांडी का विचार अलग है ज्ञानकांडी का अलग है और वेद भगवान क्यों ऐसा बनाया जैसे कि आदमी पागल हो जाए भगवान का क्या कसूर है जगत का आदमी एक एक संस्कार लेके पैदा हुआ पूर्व संस्कारों में भगवान अगर पहले से एकदम एक्सट्रीम इंजांक्शन जारू कर दे तो सबको कह पालन करना संभव न मर जाएगा तो जो जिसका जैसा स्थिति है इसका अनुपात वेदों में एक एक करके धी-धी-धी-धी करके उपदेश दिया गया है एक एक करके लेकिन वेदों का पूरा निश्चय क्या है ये आम आदमी का बस का काम नहीं वो लोग समझ नहीं पाता वेदों का उद्देश्य क्या है भागवत में भी सुंदर बताया वेदों का अंतिम उद्देश्य क्या है और भगवान गीता में बोला है देखो सर्व वेद और हमें वेद्य हो अबारा भगवान ऐसा ऐसा सब गीत वेदों में विस्तृत कर दिया ये जुगो करो पुत्र नहीं है तुम्हारा एक काम करो ना पुत्रष्टि युगो बना लो पुत्र हो जाए भगवान नहीं वेद वेद क्या है वेद साक्षात अपौरुषे वेद साक्षात भगवान ही है भगवान ने ऐसा कर दिया क्यों बोले ऐसा ऐसा संस्कार का है वो अगर ना करे तो मर जाएगा धीरे धीरे उठेगा दुर्लभम मैंने वेदों से जो उपदेश दिया हुआ है सर्वो सर्वोवेदश रह तो है लेकिन ये बात को रियलाइजेशन में अनुभव में लाना मुश्किल है वेदवादी वेदवादी है वेदज्ञों और वेदवादी सारे देखोगे जाग्ञोबलकों से लेकर बहुत सारे तमाम बड़ा बड़ा ऋषि सब वेदों से सब एक एक करके उपदेश जो लिया है उसमें एक्सट्रीम भगवत प्राप्ति के लिए जो विचार है वो नहीं है समझा मेरा बात भगवत प्राप्ति के लिए जो शुद्ध विचार है वो नहीं है नहीं है सब ऋषि मुनियों का जो वैशिष्ट्य मुनि का जो विचार है वैशिष्ट्य ज्ञान वैशिष्ट मुनि का विचार है वैशिष्ट ब्रह्म ज्ञानी है लेकिन वैशिष्ट मुनि का बारे में जो विचार है, वो वैशिष्टों का जो तत्व विचार करने वजह से आपको शुद्ध भक्ति मिलना मुश्किल हो जाएगा लेकिन वही वैशिष्ट मुनि वही नारद जी महा वैशिष्ट मुनि का जो विचार है वो शुद्ध भक्ति आप मिलना मुश्किल है क्योंकि वैशिष्ट ज्ञान जोग ये हमारा गौरलीला में जब चैतन्य महापो बच्चा लीला किया बचपन उसी समय में ये मुरारीगुप्त जी वैशिष्ट ज्ञान जोग को व्याख्या करते थे हमने निमाई बोल के किताब निकाला वो इतना पॉपुलर हुआ हम अगर पाँच दस हज़ार निकाले अभी अभी ले लेंगे पागल का माफी उसमें दिया हुआ है चैतन्य महापो बचपन में एकदम छोटे में जब मुरारी गुप्तो रास्ता में जा रहा है वैशिष्ट ज्ञान जोग समझाते क्योंकि मुरारी गुप्त तब काफ़ी बड़ा था स्कूल में पढ़ते थे बाद में निमाई भी स्कूल में ज्वाइन किया था तो वैशिष्ट ज्ञान जो व्याख्या करते थे निमाई ने पीछे से मजा करता था उसका और एक दिन वो तुम्हारा वो जो है क्या नाम है वो मुरारी गुप्तो आ, आ, भोजन के लिए बैठे हैं तो निमाई जाकर निमाई जाकर क्या किए वो आ भोजन का थाली में पेशाब कर दिया पिछाब कर रहा है तो देखे क्या कर रहा है बोले देखा साक्षात निमाई खड़ा होकर पेशाब कर रहा है तो तू पेशाब कर रहा है बोला हाँ जो भक्ति जो को नहीं मानता उसका खाने का थाली में मैं पेशाब कर देता हूँ बाद में मुरारी गुप्तों को पता चला कि इसमें हमारा गुस्सा का कोई बात नहीं है साक्षात परात पर से साक्षात कृष्ण वस्तु इसका निमाई में है बहुपात का अनुमोदित बहुपात भक्ति सिद्धांत शास्वती का अनुमोदित ना उसमें नहीं ये लीला दूसरा दूसरा बहुत सारे कर्चा आदि विभिन्न जगह से एकदम संकलित किया हुआ बहुत सारे जगह है चैतन्य महापो का लीला कितना जगह तुम पढ़े तो वैशिष्ट ज्ञान युग में होगा नहीं फिर भी हम देखते हैं जो नारद भक्ति सूत्र सांडिल्य भक्ति सूत्र सांडिल्यो ऋषि भक्ति सूत्र दिया है और तो भक्ति जाग भक्ति का तो आचार जो है ही है सांडिल्य मुनि का भी भक्ति जीतों का आचार जो भक्ति सूत्रों दिया है सांडिल्य भक्ति सूत्र हाँ भक्ति का सूत्र छोटा छोटा लेकिन तमाम ऋषि मुनियों का बाद जो है उसमें सब जो शुद्ध भक्ति का विचार ये जो एक एक नासौ मुनिर् यश मतम नभिन्म धर्म स्वतत्म निहितो गुहायम महाजे महाजनो जैनो गो सपंथ्या इसका विचार हम करके दिखाएंगे हमारा साथ कितना दिन तक रह पाओगे दिन पे दिन ये सब एक एक करके विचार हो तो समझ में आएगा आज यहाँ तक समाप्त करें काल वेदों का क्या ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर क्या विचार है वेदों का अंतिम लक्ष्य क्या है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विचार करके बता रहे काल ये सब विचार होगा वांछा कलपत और वैश्य पासिंद व्यवच् पतिता पावन भ्यो वैष्णव ना की बेदे मध्य पा जा विचारगल ग्रहण करा मुश्किल वेदे जो सूक्ष्म विचार वाला ग्रहण कर ले भगवान के पावज दुर्लभ दुर्लभ मान ये पावा दुर्लभ मान पावा मुश्किल तो तुम्हें जो चोखे सामने ये कथाई बीत को दिन ही पा जाभ अदुर्लभ यहाँ दुर्लभ मैं पावटा कठिन ये कथा तो मान ही बुझे जो भी है विचार करके देखना और कीर्तन करो छोट कन करो सुंदर एक